जाबाल दर्शनोपनिषद खंड पांच यहां आत्मशोधन की विधि कही जा रही है सम्यक कथ में ब्रह्म नुद्धिया सदाथाय जीवन मुक्तो भवाम्य हम संस्कृति ने भगवान दत्तात्रेय जी से पुनः प्रश्न किया हे ब्रह्म नाड़ी शोधन की क्या प्रक्रिया है यह मुझे ठीक तरह से एवं अति संक्षेप में बताइए जिससे कि मैं नाड़ी शुद्धि पूर्वक सदा ही परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकू सांस्कृत है नाड़ी वक्ष नाड़ी शुद्धि कर्म संयुक्त काम संकल्प वर्जित तब भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा हे सांस्कृते मैं अति संक्षेप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ शास्त्रादि के विधि वाक्यों द्वारा जो भी कर्म कहे गए हैं उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से संलग्न रहना चाहिए कामना एवं फल प्राप्ति के संकल्प को त्याग देना चाहिए यमा जष्टांग संयुक्त शांत सत्यपरायण योग के यम आदि अंगों का उपयोग करते हुए शांत एवं सत्य परायण रहना चाहिए। अपने आत्मा के ध्यान में सतत लगा रहे तथा ज्ञानी विद्वजनों की सेवा में उपस्थित होकर उनसे भली भांति शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए पर्वताग्रह नदी तेरे बिल्व मूल मनोरमेशुचो देशे मठम्वा सहिता आरभ्य चासन पश्चात्र मुखोमुखों सग्रीवश शिकायृता से सुनल नाग्रे सदृदिबे बिंदुमध्येतुरी स्रवंत अमृत पश्चेनेंत तदनंतर पर्वत शिखर नदी तट बिल्व के पास एकांत अथवा और अन्य किसी पवित्र एवं प्रदेश में आश्रम का निर्माण कर चित्त को एकाग्र करके वहां निवास करें। तत्पश्चात वहां पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके किसी भी आसन से बैठे ग्रीवा मस्तक तथा शरीर को समान भाव से रखकर मुख बंद किए हुए ठीक प्रकार से स्थित हो जाए नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमंडल की करनी चाहिए तथा वहां ओंकार रूप के बिंदु में परमात्म को अमृत का स्रोत बहाते ही आँखों के द्वारा प्रत्यक्ष देखना चाहिए उस समय चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र रखना चाहिए इणमाकृष्योदित तथग्निदेह मध्यस्थ ध्याज्वालीयुत बिंदुना सामुक्त अग्निबीज भी विचित पश्चात विरेचे सम्य प्राण पिंग बुध पुनः पिंगलया पूर्णम बह्य बीजमुस्मरे पुनर्विरेचे धीमा इड्वशन त्री चतुर्वासरम वाथम त्री चतुर्वाचम सत्यवचरे नित्य एवं इसके पश्चात इला नाड़ी के द्वारा अर्थात नासिका की माये क्षेत्र से वायु को आकृष्ट करके उदर में ग्रहण कर लेना चाहिए और शरीर के बीच में प्रतिष्ठित जो अग्नि तत्व है उसी का चिंतन करते हुए ऐसा भाव करना चाहिए कि उस वायु का सानिध्य प्राप्त करके अग्निदेवलाओं के सहित मानव प्रज्वलित हो उठे हो इसके पश्चात प्रणों के बिंदु एवं नाश से संयुक्त होकर अग्नि बीज रम का चिंतन करना चाहिए उसके बाद श्रेष्ठ साधक पिंगला नाड़ी अर्थात नासिका के दक्षिण क्षेत्र के द्वारा प्राणवायु को विधि पूर्वक धीरे धीरे बहिर्गमन करे फिर पिंगला नाड़ी के माध्यम से पहले की भांति प्राणवायु को अपने अंदर धारण करके अग्नि बीज का चिंतन करना चाहिए इसके बाद कीड़ा नाड़ी के की द्वारा फिर उसे शनय शनय बाहर निकाल देना चाहिए इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा एकांत में लगातार तीन चार दिनों तक अथवा प्रतिदिन त्रिकाल समय की संध्याओं में तीन चार अथवा छः बार यह क्रिया करनी चाहिए नाड़ी शुद्धि पृथक चिन्होपलक्षिता शरीर लघुता नादाभिव्यक्ति तत्चि तत्सिधि सूचक यावदता समेताव समाचरे इस क्रिया से उस साधक की नाड़ी पवित्र हो जाती है और इस नाड़ी शुद्धि के पृथक चिन्ह भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं शरीर हल्का हो जाता है जठराग्नि तीव्र होती है और अनाहत नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है ये लक्षण ही सिद्धि के प्राकृत्य बोध कराते हैं जब तक ये लक्षण दिखाई न दे तब तक इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए अथवा ही तत्त्यज स्वात्मशु सामचरे आत्मा शुद्ध सदा निख रूप स्वयं प्रभा अज्ञा मलिउ उभातियंबा ज्ञान तो य सा सए सर्वदा शुद्धो नान्य कर्मरत अथवा इन सभी का परित्याग करके मात्र आत्मा की शुद्धि का ही अनुष्ठान करना चाहिए यह आत्मा सदैव पवित्र नित्य सुख रूप एवं प्रकाशित है अज्ञानता के कारण ही इसमें मलिनता प्रतीत होती है ज्ञान होने पर यह सदैव विशुद्ध रूप से प्रकाशित होने लगता है जो मनुष्य अज्ञान रूपी मल एवं कीचड़ को ज्ञान रूपी जल से धो डालता है वही मनुष्य परम पवित्र है जो मनुष्य ज्ञान की अपेक्षा करके लौकिक कर्मों में आसक्त रहता है वह पवित्र नहीं है